ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्ष को बताते हुए ये कहा गया कि पूर्वाधिकरण के द्वितीय वर्णक में जो ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व बताया गया है शास्त्र योनित्व यानी शास्त्र प्रमाणकत्व वह अयुक्त है अनुचित है क्योंकि जो क्रिया या क्रिया साधन प्रतिपादक वेद है वही प्रमाण होता है वेद प्रामाण्य का व्यापक माना गया क्रिया या क्रिया साधन परत्व और प्रामाण्य है व्याप्य तो क्रिया या क्रिया साधन प्रतिपादकत्व कहो या परत्व कहो जिस वेद वाक्य में है वह प्रमाण है और जो क्रिया या तत्साधन परख नहीं है वह अप्रमाण है तो ब्रह्म तो न तो क्रिया रूप है न तो क्रिया का साधन रूप है तो उपनिषदों को क्रिया रूप जो ब्रह्म नहीं है क्रिया का साधन रूप भी नहीं है ऐसे तटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादक मानेंगे यदि तो क्रिया या क्रिया साधन परत्व उपनिषद रूपी वेद में न होने से अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी इसलिए उपनिषदों को प्रमाण बनने के लिए मानना चाहिए उनके प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए कर्म का साधन रूप जो कर्ता देवता फल आदि है उसका प्रतिपादक कर्मांग का प्रतिपादक माना जा तो कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक होने से प्रमाण बन जाएगा ये एक पक्ष आया तो इस पक्ष में एक अरुचि दिखी वह अरुचि ये है तो कर्म तो कर्म कांड में प्रतिपादित है वह भिन्न प्रकरण है उपनिषदे भिन्न प्रकरण है तो उपनिषद रूपी भिन्न प्रकरणस्थ वाक्यों का कर्म प्रकरणस्थ विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो कैसे बनेगा अंगांगी भाव नहीं बन पाएगा इसलिए यह कहा कि उपासनादि क्रियांतर वा। तो ये माना जाए यदि कर्त देवतादि परक नहीं मान सकते कर्म प्रकरण भिन्न होने से तो उपनिषद में ही आई हुई जो उपासना रूपी मानसी क्रिया है उसका विधान करने वाला माना जाए उपनिषदों को तो उपनिषद है मुमुक्ष को अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म की अहंग्रह उपासना का विधान करती है जैसे स्वर्ग की कामना करने वाले यजमान को स्वर्ग प्राप्ति के साधन के रूप में याग को बताता है कर्मकांड ऐसे ज्ञानकांड बताएगा मुमुक्षु को अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म की अहंग्र उपासना को और उस उपासना का स्वरूप होगा वस्तुतः ही संसार अवस्था में जीव ब्रह्म से भिन्न है जीव ब्रह्म का अभेद नहीं है वो जो असत ब्रह्मा भेद है उसका अपने में आरोप करके मुमुक्षु स्वयं का ब्रह्म के रूप में चिंतन करें ऐसी ब्रह्म की अह्रह उपासना का विधान करने वाले यह उपनिषद वाक्य हैं ऐसा मानते हैं यदि तो उनमें क्रिया परत्व आ जाएगा सफल अर्थ प्रतिपादक हो जाएंगे अनुष्ठे अर्थ के प्रतिपादक तो प्रमाण बन जाएंगे और उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम इसमें आदि शब्द से लेना है ये जो आ, श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि उपनिषद अंतर्गत विधिवाक्य है उनके द्वारा विधीयमान श्रवणादि क्रियाएं उनका विधान करने वाले ये उपनिषद वाक्य हैं, ऐसा मान्य से उनमें प्रामाण्य आएगा अब नी पर वस्तु संभवती। ये जो भाष्य वाक्य आ रहा प्रतिदन संभवतीष्यवाक्यातरण लिखते हैं टीकाकार नु श्रुत ब्रह्म विहायश्रुत कार्यपर किम वक्त आह हैं उपनिषदों में श्रुत जो ब्रह्म है उपनिषदों के शब्द वाक्यों से मुख्यार्थ के रूप में अवगत होने वाला ब्रह्म वो है श्रुत ब्रह्म उसको विहाय यानी त्याग करके उपनिषद के अर्थ के रूप में उपनिषद प्रतिपाद्य रूपे न श्रुत ब्रह्म का परित्याग करके अश्रुत जो कार्य परत्व है उपनिषदों में वह किमर्थम वक्तव्य क्यों बताया जा रहा है उसका क्या फल है इति अने इस प्रकार शंका होने पर आह कहते हैं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादन संभवती कि परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादन न यानी संभवतीस्मा परिनिष्ठित वस्तु शब्द का अर्थ है सिद्धवस्तु तो सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म है जो क्रियांग नहीं है कर्मांग नहीं है तटस्थ है ऐसे सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन यानी ज्ञापन संभव नहीं है वेद के द्वारा क्यों संभव नहीं है तो कहते हैं जो सिद्ध वस्तु है घटा दी, इन्हें देखा गया प्रत्यक्ष का विषय ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने से प्रत्यक्ष का विषय बनेगी बनेगा न कि वेद का ते प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विषयि परिनिष्ठित वस्तु परिनिष्ठित वस्तु यानी सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का विषय होती है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय भूत अर्थ जो सिद्ध वस्तु है उसको यदि शब्द बताएगा तो वह अपूर्व प्रमाण नहीं होता अपितु अनुवादक मात्र होता है तो उपनिषदों में सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादकत्व मानेंगे तो वे अनुवादक मात्र होंगे उपनिषद वाक्य ये उनमें अनुवादक तो न की आपत्ति न आ जाए अनुवादक तो प्रमाण नहीं होता है तो एक प्रकार से अप्रामाण्य की आपत्ति है इसलिए उपनिषदों को उपनिषदों का श्रोतार्थ जो ब्रह्म है उसका परित्याग करके उपनिषदों को कार्यपरक माना जा रहा है ये उत्तर दिया थोड़ी इसकी टीका है इसे देखिए परिनिष्ठित शब्द का विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार परितः कृति तो परतात निश्चन स्थिति कृतिपेक्षित में उपसर्ग का अर्थ कर दिया नी उपसर्ग का अर्थ कर रहे हैं निश्चयन और स्थितम का अर्थ है स्थितम स्थितम ही था वो स को मूर्धन्य शिकार होने पर थ को ठह हुआ तो जो सब ओर पूर्वक स्थित है सब ओर का अर्थ है जिसे अपना आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए स्वरूप लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है ऐसा पदार्थ परिनिष्ठित कहलाता है इसलिए परिनिष्ठित शब्द का अर्थ करते हैं कृति अनपेक्षम कृति यानी प्रयत्न कृत्यनपेक्षम यानि प्रयत्न निरपेक्ष बिना प्रयत्न की अपेक्षा किए जो सिद्ध है अपने आत्मलाभ के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं क्रिया को तो कर्ता के प्रयत्न की कारक के प्रयत्न की जरूरत होती है कृति सापेक्ष अनुष्ठेय वस्तु को आत्मलाभ होता है स्वरूप निष्पन्न होता है उसका प्रयत्न से और सिद्ध वस्तु वो है जो प्रयत्न निरपेक्ष सिद्ध है अर्थात शब्द का अर्थ निकला इति इति सिद्ध यानी आगे कहते हैं तस्य प्रतिपादनम अज्ञातस्य वेदे ज्ञापनम तो तस्य प्रतिपादनम तस्याने सिद्ध परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवती लिखा है न हाँ। तो परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवती मूल में है तो उसमें परिनिष्ठित शब्द का तो अर्थ हो गया सिद्ध वस्तु परिनिष्ठित वस्तु याने सिद्ध वस्तु और तस्य तस् सिद्धवस्तु न प्रतिपादन और प्रतिपादन शब्द का अर्थ करते वेदेन तो अज्ञात वस्तु का अज्ञात वस्तु का वेद से ज्ञापन ये हुआ परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन और त इस प्रकार परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन वेद से संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का विषय सिद्ध वस्तु होने से ये आगे क, जो कहा कि प्र, प्रत्यक्षादि विषयत्वात परिनिष्ठित वस्तु नमूल भाष्य में उसका अर्थ कर रहे हैं कि मानांतर योग्य अर्थे वाक्य से संवादे सति अनुवादक तो मानांतर यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण योग्य जो अर्थ है वो है सिद्ध वस्तु ऐसे वस्तु के विषय में वाक्य संवादक मात्र होगा तो वाक्य से संवादे सती वो संवाद संवादक हो जाएगा तो उसमें अनुवादकत्व की आपत्ति अनुवादकत्व मात्र आएगा अपूर्व प्रमाण नहीं बनेगा वह जिस प्रमाणांतर का संवादक बन रहा है उसका उसे अनुवादक माना जाएगा प्रमाण तो नहीं होगा वो सिद्ध वस्तु में उदाहरण के लिए कहते जैसे अग्निर हिमस्य भेषजम इति वाक्यवत अग्निर हिमस्य से यह वाक्य अनुवाद है तो हिम कहते हैं ठंड को हिम है बर्फ हिमालय वहां ठंडी होती है तो ठंडी की औषधि क्या है अग्नि यानी ठंड लगी है तो अग्नि के पास बैठे तो ठंड दूर हो जाएगी तो ठंडी से बचने का उपाय अग्नि है ठंडी की दवा अग्नि है ठंड ठंड निवर्तक अग्नि है ये वाक्य बता रहा है यहाँ पर ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है अग्नि और ठंड की निवृत्ति इनमें इनमें निवरते निवर्तक भाव ठंड और अग्नि में निवर्त निवर्तक भाव अप्रत्यक्ष सिद्ध है और उस प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ का संवादक मात्र अग्निर अग्निर्मस्य भेषजम अग्निर्मस्य भेषजम वाक्य होने से इसे अनुवादक मात्र माना गया यह अर्थवाद है अनुवादात्मक अर्थवाद और वी विसंवाद जहां पर होता है वहां पर कहते हैं अबोधकत्व रूप अप्रामान्यता है वे कहते हैं विसंवादे अबोधकवात चा अबोध को दीर्घ होना चाहिए दीर्घ नहीं है हाँ तो वो दीर्घ था विसंवादे चाबोधकवात आदित्यो इति तो जब यूपाक्यवत्यवाद होगा का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध होगा शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर के साथ जब विरोध होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा अबोधकवात वो अबोधक होने से अप्रमाण हो जाएगा जैसे आदित्यो यूप इति वाक्यवत तो आदित्यो यूप यहाँ पर आदित्य शब्द और यूप शब्द का जो समानाधिकरण प्रयोग है इन दोनों का आभेद बता अर्थ में समानाधिकरण मानते हैं तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है तो बाधित होने से विरु। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ यूप और आदित्य का विरोध होने से यहां इसे आभेद रूप अर्थ का बोधक नहीं माना गया अवोधक होने से अप्रमाण है इसलिए वहां पर गुणवाद कहा गया है कि आदित्य जैसा यूप है आदित्य जैसा तेजस्वी है ऐसा तेजस्वी यूप है ये गुणवाद हो गया मुख्यार्थ का विरोध है और सिद्धो एक तो ये हुआ यानी यदि मानांतर के विषय को ही वे, आ, शब्द बताएगा तो वह अनुवादक मात्र होगा प्रमाण नहीं होगा ये यहां पर बताया गया अब एक अनुमान प्रमाण भी बताया जा रहा है कि सिद्ध वस्तु वेद का अर्थ नहीं होगी तो सिद्धो न वेदार्थ तो सिद्ध पदार्थ हो गया पक्ष उसमें वेदार्थत्वाभाव न शब्द अभाव को बताता है ना किसके अभाव को वेदार्थत्व के अभाव को तो सिद्ध पदार्थ में वेदार्थ भाव साध्य है मानांतर योग्यवात सिद्ध पदार्थ वेदार्थ क्यों नहीं होगा कहते हैं प्रमाणांतर योग्य होने के कारण वो प्रमाणांतर का विषय होने के कारण घटवत तो जैसे घट प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने से वेदार्थ नहीं है ऐसे जो भी सिद्ध वस्तु है वह प्रमाणांतर योग्य होने से वेदार्थ नहीं होगी तो ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने से प्रमाणांतर योग्य होगी घट आदि के तरह तो वेदार्थ नहीं बनेगा आगे कहते हैं इति उक्त इस अनुमान को बता करके अवो ब्रह्म शिद्ध वस्तु ब्रह्म में वेदार्थत्व नहीं होगा इस अर्थ का ज्ञापक और एक हेतु बताया जा रहा है निष्फलत्व इसलिए कहते हैं निष्फल्वाच तथा इति आह तदिति तो निष्फल्वाच तथा का अर्थ है सिद्धो न वेदार्थ सिद्धो न वेदार्थ निष्फल ये एक हेतु हो जाएगा मानांतर योग्यवाद के स्थान पर इस अभिप्राय से ये वाक्य लिख रहे भास्कर भगवान कि तत्प्रतिपादने च हे उपादे रहते पुरुषार्था भावात्म हे तो उपादे रहित तत्प्रतिपादने तो तत्प्रतिपादने में तत्शब्द का अर्थ है सिद्ध वस्तु तत्शब्द सिद्ध वस्तु का परामर्शक है तो सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन यानी ज्ञापन वो कैसा है तो हे उपादे रहित सिद्ध वस्तु है हे उपादे से भिन्न इसलिए जो हे उपाधे रूप नहीं है वस्तु ऐसे वस्तु का प्रतिपादन वो हुआ हे उपादे रहित सिद्ध वस्तु का ज्ञापन यदि वेद से हो रहा है ऐसा मानेंगे तो पुरुषार्था उसका पुर, कोई पुरुषार्थ है ने फल न होने से हे उपादे वस्तु का प्रतिपादन यदि वेद से होता है तो सफल होता है उसका कोई ना कोई फल होता है हे कहते हैं निवृत्ति का जो विषय निवृत्ति रूप प्रयत्न का विषय हे और प्रवृत्ति रूप प्रयत्न का विषय उपादेय होता है विधेय होता है उपादेय, निषेध होता है हेय और उनका तो फल है विधेय का यानी उपादेय का फल है सुख प्राप्ति और हेय का फल है भावी दुख की निवृत्ति हे को छोड़ देगा हिंसादी हे है उनसे निवृत्त होगा तो वो भावी दुख की निवृत्ति होगी ये फल है तो जैसे हे उपाधे का प्रतिपादन करने से वो सफल प्रतिपादन माना जा रहा सफल अर्थ का ज्ञापन हो रहा लेकिन सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन तो निष्फल अर्थ का प्रतिपादन है इसलिए भी पुरुषार्थ अभाव का अर्थ है कोई फल ना होने से फलाभावात ये ब्रह्म वेदार्थ नहीं बनेगा सिद्ध वस्तु वेदार्थ नहीं बनेगी टीका है थोड़ी टीका को देखिए तत्प्रतिपादने इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं तत्प्रतिपादने का अर्थ कर दिया सिद्ध ज्ञापने हे उपादे रहिते का अर्थ करते हैं हे उपादे अगोचरे हे वस्तु गोचर नहीं है जिसका उसे कहा जाएगा हे अगोचर सिद्ध ज्ञापन सिद्ध ज्ञापन का विशेषण है नहीं है। और उपादे अगोचरे हे उपादे अगोचरे में अगोचर का अन्वय हे के साथ भी और उपाधे के साथ भी करना है तो ये सिद्ध ज्ञापन कैसा है हे अगोचर और उपादे अगोचर है जो सिद्ध ज्ञापन उसका कोई फल न होने से ज्ञापने सती फलाभा तन न संभवती अर्थ है सिद्ध ज्ञापन संभव नहीं है सिद्ध प्रतिपादनम न संभवती फल ही तो कहा क्यों फलाभाव है सिद्ध वस्तु का ज्ञापन यानी प्रतिपादन निष्फल क्यों है उसमें फलाभाव क्यों है इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए फल का स्वरूप बताया जा रहा है पहले कि फलम ही सुखावाप्तीर दुःख हानिश्च ये है फल सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति दुख हानि हानि यानी निवृत्ति त्याग परिहार ये है फल फल का स्वरूप और निवृत्ति भ्याम साध्यम तत् यानी सुखावाप्ति रूप फल और दुख हानि रूप जो फल हैं वह प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य हैं प्रवृत्ति से प्राप्य हैं निवृत्ति से प्राप्य हैं प्रवृत्ति से प्राप्य हैं सुखावाप्ति साध्य हैं सुख प्राप्ति प्रवृत्ति से होगी वेद के द्वारा विहित अर्थ में प्रवृत्त होने से स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होगी और नरकादि दुख से दुख की निवृत्ति होगी हानि होगी यदि वेद निषिद्ध जो हेय है हिंसादि उसका परित्याग करेंगे उससे निवृत्त होंगे तो निवृत्ति साध्य हो गया आ, दुख हानि रूप फल फलांस और सुख प्राप्ति रूप फलांस हैं प्रवृत्ति से साध्य इसलिए कहा तच प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम साध्यम तेच। उपादेयस्य प्रवृत्ति हेयस्य निवृत्ति ज्ञानाभ्याम न इति भावः तोते उपादेयृत्तिन्य निवृत्ति्य सिद्धज्ञातिवृत्ति तो सुखप्राति तथा दुःख हानि रूप फल का साधन जो प्रवृत्ति निवृत्ति है इस वाक्य ने कहा ना कि तच्च प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम साध्यम तो सुख प्राप्ति दुख हानि प्रवृत्ति निवृत्ति से होती है तो प्रवृत्ति निवृत्ति हो गई फल का साधन तो ते ये प्रथमा का द्विवचन है सा ते ताह स्त्रीलिंग में तो निवृत्ति स्त्रीलिंग है ना प्रवृत्ति निवृत्ति उनका परामर्शक है ते ये सरोनाम द्विवचन होने से प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों को लेना प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम में भी द्विवचन है ना इसलिए ते यानी प्रवृति निवृत्ति so, ते हैं कर्ता किसका जाए ते का ते जाए ते ऐसा नुह करना ते सज्ञानाभ्याम जाएते सुख प्राप्ति दुख हानि तो होती है प्रवृत्ति निवृत्ति से और प्रवृत्ति निवृत्ति किससे होगी फल का साधन जो प्रवृत्ति निवृत्ति है उस प्रवृत्ति निवृत्ति का साधन क्या है वो किससे निष्पन्न होगी प्रवृत्ति और निवृत्ति तो कहते हैं तेज ज्ञाभ्याम जाएते प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञाभ्याम जाएते प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञान से होती है ज्ञान से ही प्रवृत्ति होगी ज्ञान से ही निवृत्ति होगी अब किसके ज्ञान से प्रवृत्ति होगी किसके ज्ञान से निवृत्ति होगी तो कहते हैं उपादेय से प्रवृत्ति जाएते और हेयस ज्ञान निवृत्ति जाये ऐसे लगाना हे उपाध्यय ज्ञानाभ्याम तेच जाये तो बीच में फिर उपादेय का स्वरूप और हे का स्वरूप भी बताया क्या है तो तेच उपादेय से और उपाधेय से ज्ञान ज्ञान ऐसे उसके साथ अन्वय करना उपादेय से और हेयस च ज्ञाभ्याम जायते ऐसा अन्वय होगा बीच में उपाधेय पदार्थ क्या चीज है तो उपाधेय पदार्थ का स्वरूप बताया कि प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य से ये उपाधेय का अर्थ है प्रवृत्तिरूप प्रयत्न का जो कार्य है उसे उपादेय कहते हैं यागादि धर्म उपाधेय है क्यों वो प्रवृत्ति रूप प्रयत्न का कार्य है उससे निष्पन्न होता है प्रवृति रूप प्रयत्न से यजमान तथा ऋत्विक का याग में प्रवृति रूप जो प्रयत्न उससे निष्पन्न हुआ यागादि रूप धर्म इसलिए वह है उपाधेय उसे कहा जाता है प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य उपादेय को और हेय को कहा जाता है निवृत्ति प्रयत्न कार्य तो हेय से अर्थ कर दिया निवृत्ति प्रयत्न कार्य निवृत्ति रूप जो प्रयत्न उसका कार्य है हेय और उस हे के ज्ञान से निवृत्ति होगी और उपादेय के ज्ञान से प्रवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति निवृत्ति का साधन है ज्ञान उपादेय का ज्ञान प्रवृत्ति का साधन और हे का ज्ञान निवृत्ति का साधन है और प्रवृत्ति निवृत्ति से होती है आ, हो सुख की प्राप्ति और दुख की हानि फल हा <laughs> तो प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम साध्य तो हुआ फल और प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य हुआ ज्ञान से ये उपादेय के ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति है और प्रवृत्ति निवृत्ति से फल की प्राप्ति है आगे हैं भाष्य में जो आ रहा है अत अतएव हाँ ये न सिद्ध ज्ञात भाव ये इतना उसी के साथ है पूर्व के साथ वो जाए थे यहां तक हो गया और न सिद्ध ज्ञानत यानी केवल सिद्ध ज्ञान से वो प्रवृत्ति निवृत्ति न जाएते ऐसा नु है करना सिद्ध ज्ञात प्रवृत्ति निवृत्ति न जाएते हे उपादेके के ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ये तत्प्रतिपादने हे उपादे रहिते पुरुषार्था पुरुषार्थात वाक्य का भावार्थ निकला अब अतएव सोरोदित इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तरी बोधी वेदवादा साफल्यम कथम इशंक्य आमनायस्य इत्यादि संग्रह संग्रहवाक्यम विवृणती इति तो कहें तरह इन्हें सिद्धवस्तु का वेद से प्रतिपादन संभव नहीं है ये जो आपने कहा इसमें दो हेतु बताए एक तो मानांतर योग्यत्व और दूसरा निष्फलत्व इसलिए सिद्ध वस्तु वेदार्थ नहीं होगी ये कहा ना मैंने वेद से उसका प्रतिपादन नहीं होगा तो तरही का अर्थ निकला सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन यदि नहीं होगा वेद से तो आप बताइए कि सिद्ध बोधी वेदवादानाम साफल्यम कथम तो सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने वाले वेदवाद यानी वेदवाक्य कैसे सफल बनेंगे प्रमाण होंगे उनमें प्रा, साफल्यने प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए जो एक संग्रह वाक्य पहले आया था अमना क्रियार्थत्व अन्यम तदर्था नाम इत्यादि इस वा, संग्रह वाक्य का विवरण अत एव इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान करते हैं तो भाष्य में है अत एवं सो सोरोदीत स्तुत्यर्थेन आनर्थक्यम इति स्त्यर्थन विधिशुस्तावक उक्तम् उत्त अतए का अर्थ करते हैं टीकाकार भाष्य में अतएव शब्द है ना इसका अर्थ कर रहे हैं सिद्ध वस्तु ज्ञात फलाभात एव सिद्ध वस्तु के ज्ञान मात्र से किसी फल की सिद्धि न होने से सुख प्राप्ति दुख हानि रूप उभय फल में से कोई भी फल सिद्ध वस्तु के ज्ञान से नहीं होता प्रवृत्ति निवृत्ति से फल होता और है अव प्रवृत्ति निवृत्ति है उपादेय के ज्ञान से होती है इसलिए सिद्ध वस्तु का ज्ञान परंपरया भी फल का साधन नहीं है हे उपादेय का ज्ञान तो प्रवृति निवृत्ति द्वारा फल का साधन बन रहा सफल हो रहा तो सिद्ध वस्तु ज्ञात फलाभावात एव सिद्ध वस्तु का ज्ञान निष्फल होने से ही मीमांसा में जो अर्थवाद वाक्य हैं उनमें निष्फलत्व जो प्राप्त होता है वह निष्फलत्व प्राप्त न हो इसलिए उन्हें विधि और निषेध के विधि के स्थावक और निषेध के आ, निंदक मान करके एक प्रकार से सफल बताया गया उनमें साफल्य बताया गया इस अभिप्राय से कहते हैं सो रोदित आदि नाम तो सो अरोदित इत्यादि है अर्थवाद वाक्य और इन वाक्यों में अनर्थक्य माभूत निष्फलत्व न आ जाए इसलिए क्या किया जयमिनीजी ने कि विधिना तो एक वक्यवाद इति विधिनासुने इस सूत्र से स्तवकअत्म उतम विधेयर्थ के प्रशंसक अर्थवाद वाक्यों को मान करके और निषेध के निंदक मान करके उनमें अर्थवत्व यानी साफल्य बताया गया साफल्य का वर्णन किया गया थोड़ा टीका में है इसे देखिए देवैर्निुद्ध सो अग्नि अरोदित तो इति वाक्यस्य रजत रजतस्य निंद द्वारा बर्षि न इति सफल दिएय सफलनषेधशेष वेदाता विद्यादिशेष वाच्यम तेकते अर्थवाद वाक्य हैं एक आख्यायिका आती है वेद में बरही याग के प्रकरण में एक बरही याग है और उस बरही याग में रजत दान का निषेध करने वाला एक वाक्य वाक्यया बरहीसी रजतम न देयम ऐसा तो बरहीसी यानी बरही बी याग में चांदी का दान न करें ये बरहीसी रजतन नदेयम कह रहे हैं तो कहा चांदी का दान क्यों न करें तो वहां चांदी की निंदा की गई है निंदित है चांदी तो चांदी की निंदा करने के लिए ये अर्थवाद वाक्य आया वो एक आख्यायिका के माध्यम से वहां पर बताया गया कि देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में कोई जरूर नहीं कि हमेशा देवता ही जीतते रहें, असुर पराजित ही हो जाए, कभी कभी आसुर भी जीत जाते हैं देवता पराजित हो जाते हैं तो जब शत्रु पक्ष जीत रहा हो तो जो हार रहा है वह अपनी सारी जितनी वस्तुएं अपने साथ ले जा सके उतनी तो ले जाता है और बाकी शत्रु उसका उपयोग न करे इसलिए या तो किसी के कहीं ना कहीं छिपा देता है या नष्ट कर देता है शत्रु के उपयोग में न आए ये नियम होता है ना। तो देवताओं ने अपना जो बहुमूल्य कुछ सामान था वह अग्नि के पास दे दिया सुरक्षित रखने के लिए अग्नि देवता के पास और बाद में देवता चले गए हार रहे थे तो हिमालय में आकर के एकांत में बैठ करके तपस्या करने लगे तपस्या से उन्होंने बल प्राप्त कर लिया और फिर आसुरोम पर संग्राम किया लड़ाई करके विजय पाली विजय होने के बाद फिर अग्नि को बुला करके कहा जो हमने आपके पास रखा था वो सब दे दो तो अग्नि से या तो जल गया जो भी कुछ हुआ अग्नि वो उपलब्ध नहीं करा पाया तो अग्नि को बहुत खरी खोटी देवताओं ने सुनाई उससे अग्नि को बड़ा दुख हुआ और दुख से अश्रु निकल आए अग्नि के रोया अग्नि और रोने से जो अश्रुपात पृथ्वी पर हुआ उस उन अश्रुओं से रजत बना ऐसा वहां पर उस अर्थवाद में बताया गया तो दुख से अग्नि के अश्रुपात हुए और उससे रजत बना तो एक प्रकार से अश्रुजत अश्रुज होने से अश्रुजत्व रजत में होने के कारण रजत निंदित है निंद है और इस प्रकार उस आख्यायिका में अर्थवाद में रजत की निंदा हुई उनिंदात्मक तो अर्थवाद है जो निषेध का अर्थवाद होता है वह निषेध्य अर्थ की निंदा करता तो निश्यद्य है, निश्यद्य है तो दान निषेध्य है निषेध का विषय है तो रजत दान की निंदा कैसे होगी कहा वो अग्नि के अश्रु से उत्पन्न होने के कारण निंदित है निंदित होने से जो बरी याग में रजत दान देगा वह भी अग्नि के तरह रोएगा एक वर्ष के अंदर अंदर ये बताया गया तो कोई भी रोना थोड़ा ही चाहता रो रोना भी कोई प्रेम आश्रु थोड़ी है, थे दुखाश्रु थे देवताओं ने बहुत निंदा की उनकी तो ऐसे अग्नि की जैसे निंदा हुई ऐसे उस व्यक्ति की भी संसार में निंदा होगी तो उसे रोना पड़ेगा तो इस प्रकार रजत दान की बरही याग में निंदा रूप ये अर्थवाद है उससे रजत दान से निवृत्ति हो जाएगी और निवृत्ति से क्या होगा रजत दान नहीं करेगा बरी याग में तो भविष्य में जो होने वाला अग्नि के तरह निंदा के कारण दुख था उस दुख की हानि ये फल हो जाएगा ना उस फल में परंपराया उपयोग हो जाएगा रजत दान से निवृत्त करके, तो ये कह रहे हैं कि देवैर निरुद्ध देवताओं ने अग्नि को एक प्रकार से जेल में डाल दिया निरुद्ध बंदी बना दिया और सो अग्नि अरोधित देवताओं के द्वारा निरोधित किए गए अग्नि के अग्नि रोया और इस वाक्य से यानी पूरा आख्यायिकाई तो या खाली प्रतीक के रूप में कहा गया इति शब्द से वो पूरा वाक्य लेना आश्रु रजतस्य निंदा द्वारा रजत अग्नि के अश्रु से उत्पन्न होने के कारण रजत की एक प्रकार से निंदा हो रही है तो सी न देयम वह अश्रुज रजत याग में न दे सफल निषेध शेषत्ववत वह वाक्य सफल निषेध का शेष बन गया अर्थवाद वाक्य ऐसे ही वेदांत वाक्य भी केवल सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक न बन करके किसी न किसी विद्यादि के शेष बन जाए तो इनमें साफल्य होगा ये कहा कि ये तो प्रश्न था कि जो सिद्ध बोधी वेद वाक्य हैं, उनमें सफलता कैसे होगी तो कहा इस प्रकार हो जाएगी कि उन्हें अर्थवाद वाक्यों के तरह विद्यादि वाक्यों का शेष अंग बनना होगा तो वेदांता नाम विद्यादि शेषत्व वाच्यम इत्य अर्थ निकला अतएव से लेकर के स्तारे न अर्थवत्व उत्तम यहां तक के भाष्यवाक्य का अब मंत्राण इत्यादि जो भाष्यवाक्य हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु नु मंत्रवत् स्वातंत्र्यम अस्तु न अर्थवादवत् इति विधेयकवाक्यशंक्य दृष्टान सिद्धि आह इति तो वेदांतिके शंका की वेदाया शी तेषा वेद तेषाम ये सर्वनाम वेदांत का परामर्शक है मंत्रवत स्वातंत्र अस्तु जैसे मंत्र स्वतंत्र हैं, किसी का अंग नहीं है शेष नहीं है ऐसे ही उपनिषदों को भी वेदांतों को भी स्वतंत्र प्रमाण मान लो तो स्वातंत्र अस्तु न अर्थवादवत विधि एक वाक्यम तो अर्थवाद का जैसे विधि के साथ एक वाक्य मानकर के विधिशेषत्व आता ऐसे वेदांतों को विधि के साथ एक वाक्य बन करके वि विधि का शेष न माना जाए इस प्रकार की शंका वेदांती के अनुयायी ने की तो वेदांत के इस वेदांत के अनुयायी की शंका में जो दृष्टांत है मंत्रवत इस मंत्र रूपी दृष्टांत में असिद्धि नाम का दोष बता रहे हैं कहते मंत्र में भी स्वतंत्र स्वतंत्रता नहीं है स्वातंत्र नहीं है मंत्र का स्वातंत्र्य दिखा करके वेदांत में स्वातंत्र्य मानना चाहते हो ना लेकिन वे, मंत्र भी विधि जैसा स्वतंत्र प्रमाण है ऐसा स्वतंत्र प्रमाण नहीं है अपितु विधे अर्थ के अनुष्ठान में उपयोगी अर्थ का स्मारक बनकर के विधि का ही अंग बन जाता है उन मंत्रों का भी विधियक वाक्य तो ही है अर्थवादों की तरह ये यह यहां पर कहा जा रहा है दृष्टांता इति तो भाष्य में हैं अभिधायित्वेन उक्तम तो ये जो मंत्र दृष्टता इत्यादि जो मंत्र हैं इन मंत्रों में क्रिया और क्रिया साधन अभिधायित्व दिखा करके ही मीमांसा में कर्म समयित्व बताया गया है कर्म समुवायित्व यानी कर्मशेषत्व कर्म संबंधित कर्म कर्मांगत्व कर्म समुवायित्व का अर्थ है कर्म से कर्मशेषत्व ने कर्मांगत्व कर्म का साधन तो मंत्र भी कर्मांग ही है स्वतंत्र प्रमाणी है विधि के तरह विधि विधि शेष ही है अर्थवाद के तरह ईशेत्वा इत्यादि जो मंत्र हैं वे क्रिया तथा तो क्रिया के साधनों के स्मारक बन करके बन जाते हैं कर्म के अंग ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा गया है थोड़ी सी टीका है उसे देखिए वो थोड़ी सी का मतलब है वहाँ तक इति एक दो तीन चार पांच छ सात पंक्तियां अभी नहीं होगा। तो इस को देखेंगे इस प्रतीक के बाद की टीका को कल टीका को देखना इतनी टीका को देखने का अर्थ है पूर्व मीमां को पढ़ना पूरा एक अधिकरण पूर्व मीमांसा का इतने पंक्ति में बताया टीका कारण है